सहनावतो सहन भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीन तमस्तु मिशा वह ओ शांति शांति शांति, शांति, शांति दर्शन की तरासीवी कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के तृतीय का प्रकरण चल रहा है जिसमें मुख्य विषय पीछे उपासना विषयक उपसंहार का था और उसी में बीच में मुक्ति से कब तक लौटता है मुक्ति में कब तक रहता है उस बात को लेके भी बत्तीसवें सूत्र में चर्चा हुई तो पिछले पार्ट में में से को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम सूत्र संख्या संख्या 32 इसमें बताया गया है कि मुक्ति में कब तक अवस्थिति होती है जीवात्मा की तो इसमें कहा कि यावत अधिकारम जब तक उसका अधिकार है तब तक रहता है लेकिन इसके जो भाष्य में भाष्य में जब इसकी अलग ढंग से व्याख्या की गई तो उसकी व्याख्या में एक तर्क दिया गया कि जीवात्मा चूंकि परमात्मा चूंकि अनंत है सर्वव्यापक है तो अनंत होने से उसको जीवात्मा एक साथ तो सारा नहीं जानता है तो निरंतर क्रम से उसको अधिक अधिक जानता जाता है हुँ. तो वैसे वैसे उसका आनंद भी बढ़ता ही जाता है तो इस तर्क को कैसे मतलब खंडन करेंगे इनका कहना यह है कि ब्रह्म ज्ञान की कोई सीमा नहीं है ठीक है ब्रह्म भी अनंत है लेकिन ये कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की कोई सीमा नहीं है इसलिए परमात्मा के आनंद की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए आधार इन्होंने क्या ले लिया कि जितना जितना अधिक ज्ञान होता है उतना उतना आनंद अधिक होता है इस बात को उन्होंने पकड़ लिया जबकि वहां उस तरह से तात्पर्य है नहीं और अगर उस तरह मानते भी हैं तो जितना जितना ज्ञान अधिक उतना उतना आनंद अधिक उसी हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि चूंकि परमात्मा का ब्रह्म का ज्ञान अनंत है तो जीव सारे को तो जान नहीं सकता तो जैसे जैसे वो ब्रह्म के ज्ञान को अधिक अधिक प्राप्त करता जाएगा वैसे वैसे उसका आनंद भी बढ़ता जाएगा तो पहली बात तो उस तरह का कोई प्रमाण अगर मिले सीधे जो उन्होंने उद्धत किया वहां तो वैसा तात्पर्य नहीं लगता है प्रकाश नवम का, या तो कोई सीधा शब्द प्रमाण मिले तो हम उस दृष्टि से बात करें और शब्द प्रमाण नहीं है तो यहाँ पर युक्ति से ही बात करनी होगी वो तो ठीक है या नहीं है तो जिस तरह के वर्णन आते हैं मुक्तात्माए है सब समान होती हैं, तो समान होती हैं तो उनके आनंद की भी समानता आनंद की दृष्टि से क्योंकि वो फल है उसका एक तरह से फल है वो और मुक्तात्मा के लिए जीवन मुक्त के लिए भी कह दिया जाता है और मुक्तात्मा के लिए तो है ही कि उसको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया प्राप्तम प्रापणियम कृतकृत्य हो जाता है जो करना था वो कर लिया था जो पाना था वो पा लिया ऐसी स्थिति वो रहती है ये स्थिति कब बन सकती है जब अभी जो प्राप्त कर रखा है उससे बढ़कर के नहीं हो किसी ने एक बंगला लिया या गाड़ी ली उससे अच्छे बंगले और गाड़ियां हैं तो ये नहीं कह सकता कि जो पाना था वो पा लिया सबसे अच्छा जो पाना था वो पा लिया ऐसा नहीं कह सकता वो उसको उसके आगे की चीज भी दिखाई देगी वहां पहुंचेगा उससे और ऊंची जहां चढ़ना था एवरेस्ट पे वहां चढ़ गया सबसे ऊपर अब और उससे ऊपर नहीं जाना है लेकिन नीचे के पर्वतों पर है तो उससे ऊपर के भी पर्वत है तो ये थोड़ा ना कह सकता है कि सबसे ऊपर आ गया जो जितना चढ़ना था उतना चढ़ लिया ऐसा कह ही नहीं सकता है वो तो यदि ज्ञान के आधार पर मुक्ति में आनंद की वृद्धि मानी जाए इस तरह से तो फिर तो मुक्ति के अंतिम काल में सबसे अधिक आनंद की स्थिति बनेगी और उससे नीचे की जितनी अवस्थाएं 36,000 बार सृष्टि बनी बिगड़ी या इकतीस नील दस खरब चालीस खरब का जो काल है उसमें हर साल हर महीने हर दिन ये अंतर आना चाहिए न्यूनाधिकता होनी चाहिए तो बिल्कुल अंतिम वाला जो है उसको छोड़ के नीचे वाले तो प्राप्तम प्रापणियम बोल नहीं सकते तो मुक्तात्मा आदि समय वो प्राप्तम प्रापणियम की स्थिति में रहते हैं जो आनंद पाना था पाडिया जितने दुखों की निवृत्ति होनी थी वो सारी हो चुकी है और जो प्राप्त होना था वो हो गया तो आनंद की समानता की बात तो पता लगती है तो उस आधार पर इनका यह तर्क भी हट जाता है ज्ञान की वृत्ति से आनंद की वृत्ति होगी जो आनंद की वृत्ति है ही नहीं लिखा ही नहीं है तो वह आनंद की वृत्ति नहीं है तो भले ही वो जानता रहता है अधिकाधिक जानता है लेकिन उसका उसके आनंद पर अंतर नहीं आता है आनंद तो उसका वैसे ही रहता है और कोई आचार्य पृष्ठ संख्या एक सौ हाँ। इसमें जो बत्तीसवें सूत्र है जहां से शंकर भाषा का खंडन किए है उन्होंने हाँ। वहाँ से तीसरी पंक्ति उसमें उन्होंने हेतु के रूप में बताए है पहले शंकर भाष्य का खंडन करते हुए हेतु दिए है हैं कि मुक्ति से मुक्तिवृत्ति को नहीं मानते हुए तो वो हेतु किस प्रकार बन रहा है हाँ। जैसा इन पंक्तियों से प्रतीत हो रहा है इनका भाव ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने कुछ सत्य कथा असत्य कथा दे करके और मोक्ष अधिकारियों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रतिबंध कल्पित किया है दो बातें हैं एक तो मोक्ष के वो अधिकारी हैं लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहे वहां कुछ प्रतिबंध बता दिया है ये मोक्ष में नहीं जा सकते ठीक है मोक्ष में नहीं मोक्ष का अधिकारी तो है लेकिन मोक्ष में नहीं जा सकता इस तरह का भाव है अब इसके लिए इन्होंने इसके खंडन के लिए जो बात रखी कि भाई मुक्ति से पुनरावृत्ति को ही नहीं जो मानते हैं यानी अनंत मुक्ति को मानते हैं वो मोक्ष में प्रवेश तक का मना कर देंगे ये कैसे हो सकता है अधिकारियों के लिए, अधिकारी के संदर्भ में जिसने मुक्ति को प्राप्त किया वो मुक्ति का अधिकारी है जिसने भी मुक्ति को प्राप्त किया वो मुक्ति का अधिकारी है तो मुक्ति और मुक्ति का अधिकारी दो बातें हो गई जो मुक्ति का अधिकारी है उनकी दृष्टि से शंकराचार्य जी की दृष्टि से वो अनंत काल तक वहीं रहता है मुक्त हो गया सदा सदा के लिए हो गया कभी भी जन्म नहीं लेता अधिकारी है और इतनी मुक्ति का काल उसका अनंत और दूसरा भी अधिकारी है वो मुक्ति में प्रवेश भी नहीं कर पा रहे तो ये कैसे संगति लगेगी ये परस्पर विरुद्ध बात हो जाएगी एक पक्ष में वो अधिकारी होते हुए अनंत तक है एक समय में अधिकारी होते वो प्रवेश भी नहीं कर पा रहे तो ये कथन उनका ठीक नहीं है जो जो अधिकारी है उन उनको फिर समान रूप से मिलना चाहिए अनंत मुक्ति है तो अनंत मुक्ति का ही कथन करना चाहिए सब जगह इस दृष्टि से उन्होंने इसको निषिध किया ठीक है ठीक हाँ। है दूसरा प्रश्न आचार्य जो पीछे देवयान की बात आया है हाँ। कि देवयान से मनुष्य ब्रह्मलोक पहुंच जाता है आत्मा ब्रह्मलोक पहुंच जाता है, तो है। यहाँ तो इस प्रसंग में देवलोक के साथ ब्रह्मलोक कथन चुकी आया है इसलिए ये तो मुक्ति के लिए ही कथन है यहाँ जो उदृत किया है और यदि देवताओं का श्रेष्ठों का मार्ग है और चंद्रलोक को हम ऐसा लोग जहां पर की प्रसन्नता है आह्लाद है ये जो है अब प्रसन्नता आह्लाद एक तो सांसारिक पदार्थों की होती है भौतिक पदार्थों की उसको ले, लेंगे तो वो जैसा प्रचलित है स्वर्ग का कथन उस तरह का माना जाएगा वो लेकिन यदि मुक्ति के संदर्भ में भी देखें तो वहां प्रसन्नता और आह्लाद है मुक्ति में तो उस दृष्टि से वहां पर मुक्ति का भी कथन लिया जा सकता है ब्रह्म के आधार पर पर ठीक है कई जने उससे नीचे का स्वर्ग लोक जैसा भी कथन वहां पर कर देते हैं पर मार्ग तो दो ही बताए गए हैं अच्छे तो दोनों ही हैं देवयान और पितृयान दोनों ही अच्छे हैं श्रेष्ठ मार्गों में से हैं है नहीं तो अगर देवयान को भी हम सामान्य स्वर्ग जैसी प्राप्ति का कथन करें मुक्ति वाला ना लें तो तो पित्तयान मार्ग में भी है वहां पर भी वो अच्छे कर्म करता है कर्तव्य निभाता है पालन पोषण करता है लोगों का तो उससे वो अच्छी जगह चला जाता तो तो या तो वहाँ भी अंतर करना होगा ठीक ठीक है है चार्य जी आ, जी, जी नवीन शंकर वेदांत के मतानुसार जो जीवात्मा मुक्ति में जाती है वो अनंत काल के चली जाती है वापस लौट कर नहीं आती जी अर्थात वो जो तो ब्रह्म का अंश माया के के कारण जीवात्मा रूप में परिवर्तित हो गया था माइक को पास में रखो थोड़ा। वह है, है। पुनः ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ही, हो जाता है। हो जाता जाएगा। हाँ। यदि ऐसा हम माने तो सृष्टि का अत्यंत उच्छेद एक न एक दिन किसी न किसी दिन हो जाना चाहिए और यदि ऐसा ना माने कि सृष्टि का उच्छेद नहीं होता है तो ब्रह्म का वह अंश पुनः माया के वसी भूत होकर के पुनः जीवात्मा हो जाना चाहिए तो इसकी संगति वे कैसे लगाते हैं ठीक है आपने दोनों तरफ से पाश बंद कर दिया है कि उनकी मान्यता के अनुसार यदि यदि करके दोनों जगह बात कहेंगे अभिभुगम से यदि इनकी बात को दोहरा रहा हूं मैं फिर उत्तर देता हूं आपके बात ठीक है वो उन पर आक्षेप आता है यदि मुक्त होने पर आत्मा अनंत काल तक मुक्ति को मुक्ति में रहती है यानी ब्रह्म ही बन जाती है उनके मत में तो फिर जन्म का ग्रहण नहीं करती शरीर के बंधन में नहीं आती है आत्मा तब तो इस संसार में जितनी आत्माएं हैं वो धीरे धीरे मुक्ति में जाते हुए यानी ब्रह्म बनते हुए यहां पर आत्माओं की संख्या कम हो जानी चाहिए चूंकि काल से चल रहा है तो अब तक तो समाप्त हो जाना चाहिए होना ही नहीं चाहिए अब तक तो चले गए होते मुक्ति में लेकिन समाप्त तो, तो नहीं हो रहा है तो यदि अनंत काल की मुक्ति है और वापस लौट के नहीं आती है तो संसार नहीं दिखना चाहिए संसार में प्राणियों को जन्म मरण नहीं दिखना चाहिए उसी तरह की बात है जो संख्य दर्शन में कही इदानी इवा सर्वत्र नात्यंतोच्छेद जैसे अभी जीवों का जीव सृष्टि का अत्यंत उच्छेद नहीं होता है अत्यंत यानी पूरी तरह से थोड़ा तो उच्छेद कहीं कहीं होता रहता है मरते रहते हैं बीच बीच में समूह में भी चले जाते हैं लेकिन अत्यंत उच्छेद हो जाए जैसे आज विनाश नहीं है ऐसे आगे भी नहीं होगा कहीं भी नहीं होगा ये चलता ही रहेगा तो नाश तो ये समाप्ति तो होगी नहीं पर आपका है कि अगर वहां अनंत काल के लिए मुक्ति को प्राप्त करता है तो ये अब तक समाप्त हो जाना चाहिए तो बाद में हो जाएगा जब भी है वैसे तो हो ही जाना चाहिए लेकिन उच्छेद नहीं है ये दोष आएगा अगर वो ये कहते हैं कि उच्छेद इसलिए नहीं होता है उच्छेद तो होना चाहिए युक्ति तो यही कहती है लेकिन वो कहते हैं कहें कि उच्छेद नहीं होना चाहिए तो इसका क्या मतलब है कि वहां से कुछ ना कुछ वापस आ रहा है पूर्ति भी हो रही है पूर्ति भी हो रही है तभी तो चल रहा है ये अब कोई कितना भी बड़ा समुद्र हो पूरा जैसा बड़ा समुद्र है अगर उसमें हर साल एक बूंद निकले तो भी काल की अनंतता की दृष्टि से एक दिन सूख जाएगा वो पूरा उसमें नई बूंद नहीं आ रही है कोई प्रवेश नहीं कर रही है कुछ भी एक एक बूंद ही। घड़ा कितना भी हो, बड़ा हो यदि वो रिस रहा है चाहे तो धीरे धीरे ही रिस रहा है तो एक दिन वो खाली होने वाला है ये पक्का है देर से होगा लेकिन खाली होने वाला है अगर वो रिस भी रहा है और खाली भी नहीं हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि उसमें वापस कहीं ना कहीं से पानी आ रहा है और नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं है तो दूसरा पक्ष यह बनेगा कि ये संसार तो हमें दिख रहा है कि चल रहा है अब तक नहीं तो समाप्त हो जाता है इसका मतलब है यहां वापस आ रहे हैं तो उनके मत के अनुसार यहां वापस कौन आ रहे हैं ब्रह्म का अंश जो अविद्या से ग्रसित हुआ उपाधि से युक्त हुआ जीव कहलाया आगे है चलता रहेगा ये फिर आ, फिर आएगा तो अगर वो ऐसा मानते हैं संसार को का उच्छेद नहीं स्वीकार करते हुए सतत चल रहा है ऐसा मानते हैं तो ब्रह्मकांश वापस आया तो जो ब्रह्मकांश बना था पहले मुक्ति में गया था उसमें से कौन सा वाला आया है अभी कोई सा भी आ सकता है कोई ऐसा तो निर्धारण है नहीं कोई भी आ सकता है और अगर अलग अलग भी आ रहा है कि भाई ये तो एक बार जा चुका बंधन में और अब परमात्मा के इस अंश को अब दोबारा नहीं भेजना है तो ऐसा भी नहीं हो सकता वो तो कभी ना कभी तो आएगा उसमें कोई नियम भी नहीं है और ऐसा मानेंगे तो फिर उसके अवयव हो जाएंगे परमात्मा के भेद हो जाएगा तो अगर वो दोबारे आ रहा है तो इसका मतलब होगा वो फिर से बंधन को प्राप्त हो रहा है तो अद्वैत वाले जिस ढंग से मानते हैं उसमें तो अपुनरावर्तन की सिद्धि नहीं हो सकती तो माना नहीं होगा और उनसे यही पूछ सकते हैं आगे का तो छोड़ो बोले अभी जो विद्यमान है ये ब्रह्म के अंश है तो ब्रह्म आनंद से युक्त था पहले मुक्त था ना पहले नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त था वो तो मुक्त होते हुए वो बंधन में आ कैसे गया आपके अनुसार तो मुक्त फिर से बंधन में नहीं आता है तो वो आ कैसे गया परमात्मा वो तो मुक्ति तो था और यदि आ गया है आपके मत के अनुसार तो फिर तो आगे भी आता रहेगा और आगे भी आता रहेगा तो इसका मतलब है मुक्ति से पुनरावर्तन तो है अब इसको स्वीकार करते हुए हम अद्वैत को नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो उनकी मान्यता के अनुसार कथन करते हुए कि आपकी बात मानी भी जाए अद्वैत की दृष्टि से भी अब तो नहीं घटेगा पुनरावर्तन तो आपको मानना ही पड़ेगा आप मान ही रहे हैं इसमें आप कह नहीं रहे हैं लेकिन जो आप जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें आपको पुनरावर्तन तो स्वीकार करना ही पड़ रहा है मान ही रहे रहे हैं, हो गया? भी जिस तरीके से का खंडन कर रहे थे, कि ब्रह्म पर आ रहा है और वापस ब्रह्म में विलीन हो रहा है तो किसी ना किसी समय प्रकृति का संसार का विच्छेद उच्छेद हो जाना चाहिए किंतु हम ये देखते है कि ब्रह्म अनंत है तो अनंत ब्रह्म में से अनंत ब्रह्म के अंश आते रहेंगे ठीक है एक तरफ मुक्त आत्माएं रह रहे, रहे हैं वो अलग है किंतु जब अनंत है ब्रह्म तो उसका इतना परिमाण हो उसका तो हम कह सकते हैं कि इतना परिमाण में से इतना ये इतना बाकी है तो वो भी मिल गई ये कह सकते हैं, किंतु अनंत में किस तरह कह सकते हैं कि वो खत्म हो सकता है ठीक है नहीं खत्म होना ऐसा नहीं कह रहे खत्म नहीं हो रहा चलो आप अनंत उस तरह से माने की भाई खत्म नहीं हो रहा लेकिन आना तो चाहिए ना अच्छा, उसमें एक बिंदु जो तर्क रखा था मैंने युक्ति रखी थी कि जिस समय वो ब्रह्मरूप है ये जीव कांच जो हम जीव जीवकांश अभी बंधन में है वो पहले ब्रह्मरूप थे तो मुक्त था या नहीं मुक्त था ना तो फिर, फिर शरीर में आ गया ना बंधन में तो मुक्ति से बंधन में तो आ गया ना मूल प्रयोजन तो ये था वो स्वीकार करना ही पड़ रहा है हमको तो मुक्ति से अपुनरावर्तन कहां से सिद्ध होगा अनंत वाली बात आपकी मान ली मैंने कि चलो ये तर्क हम नहीं ये नहीं कहते कि भाई वो अनंत है तो आता ही रहेगा आता ही रहेगा तो लेकिन आया तो सही हाँ आया तो सही तो जन्म तो ले ही रहा है वो बंधन में तो आ मुक्त तो होते हुए भी बंधन में आता है ना तो चौड़े धारे वो घोषणा करते हैं और इधर मुक्ति से अपुनरावर्तन की बात करते हैं क्योंकि वो दोनों में तालमेल ही नहीं करते ठीक है वो अपनी जगह वो कह दिया वो स्वतंत्र इधर कह दिया वो स्वतंत्र कथन घालमेल नहीं करते बातों में वो अपनी जगह स्वतंत्र ठीक है वो कथन ये अपनी जगह स्वतंत्र ठीक है सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है असंबद्ध रूप से अलग-अलग वाक्यों को देखते हैं बस ठीक है वो परस्पर विरुद्ध हो जाता है हाँ आचार्य जी बत्तीसमा सूत्र में शंकर वर्षी विवेचना में ब्रह्म मुनि जी ने जो मुंडक उपनिषद का कथन रखें विद्यते हृदय ग्रंथि इस कथन से कैसे संक्रम का खंडन करते हैं हाँ देखिए ये मुंडोपनिषद का श्लोक है तो भित हृदय ग्रंथि हृदय की ग्रंथि टूट जाती है हृदय की ग्रंथि हृदय में गांठे होती है हृदय में गांठे होती है तो भाषा में तो प्रयोग करते इसने हृदय में गांठ बांध ली है। बोलते कोई बात हो जाती है परस्पर तो बोले इसने गांठ बांध ली है। उसकी वो एक घटना हो गई थी और उसको लेकर के इसने हृदय में गांठ बांध ली लिए मतलब मस्तिष्क में कुछ चीजें अड़ जाती हैं, रुक जाती हैं, ब्लॉक हो जाती है मेंटल ब्लॉकेज बोलते हैं आजकल ये की फिर वो ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर उनको ब्लॉक बा... ब्लॉक क्या बोलते हैं वो लोग वो उनको चलाना पड़ता है वो कैसे-कैसे कार्यक्रम आते हैं ये तो कहते हैं ब्लॉक बास्टर ब्लॉक बस्टर अच्छा ब्लॉक बस्टर ये जो बोलते हैं नहीं उसको बस्ट कर देने वाला ब्लॉक जो ब्लॉकेज हो गए हैं दिमाग में रुकावट हो गई है जकड़न आ गई है उसको तोड़ देने वाला ऐसा मनोरंजन दिमाग को खोल देने वाला ऐसा जो ब्लॉकेज तो होते हैं हृदय ग्रंथियां होती हैं तो परमात्मा को जान लेने के बाद में सारी ग्रंथियां छुट जाती है ठीक है तो किनकी छूट जाती है सबकी छूट जाती है जिस जिसने जाना उस उसकी सबकी ग्रंथियां छूट गई सारी गांठें खुल गई विद्य थे हृदय ग्रंथे छिद्यंते सर्व संशया जितने भी संशय थे वो कट-फट जाते हैं चिर-फिर जाते हैं छिन्नभिन हो जाते हैं इधर उधर छितर जाते हैं कोई संशय नहीं बचता है खीनते चाच से कर्माणी और उसके कर्म भी सारे खीण हो जाते हैं उस परमात्मा को जान लेने पर तो जब परमात्मा को जान लेने पर ये सारी चीजें कही गई हैं और इसमें कोई भेद बताया गया है कि इसकी तो हृदय ग्रंथि भिन्न होगी और इसकी हृदय ग्रंथि भिन्न नहीं होगी परमात्मा को जान लेने पर इस व्यक्ति की तो हृदय ग्रंथि भिन्न होगी टूट जाएगी और इसकी नहीं होगी ऐसा कुछ बताया गया यहां जब यह कहा जा रहा था भिद्यते हृदय ग्रंथि सब सामान्य के लिए सबके लिए लग रही है ये तो बात तो जब सबके लिए है तो सबको मुक्ति हो जानी चाहिए जो जो योग्य है अधिकारी है फिर उसमें प्रतिबंध की बात क्यों कही गई उसमें प्रतिबंध की बात क्यों कही गई कि वो प्रवेश नहीं कर सकते वहां पर जैसा इन्होंने लिखा है और दूसरी जो संगति है दिलीप जी कह रहे हैं कि वहां मुक्ति से वो लौट करके आती है आत्माएं जैसा वहां पर इन, इन्होंने समझा कि मुक्त आत्माएं लौट के आती है और फिर कुछ विशेष कार्य के लिए और कार्य करके वापस मुक्ति में चली जाती है तो ये जो लौट करके आई है कुछ आई है ये भी तो बंधन में आए हैं इस इस काल में इतने काल में तो बंधन में आया ही है वो एक जन्म के लिए जितना भी आया है जितने वर्षों के लिए आया है उतने समय तो बंधन में आया ही है वो तो मुक्ति से लौट के नहीं आते ये तो बात नहीं हुई ना खंडन फिर हो जाएगा उसका तो सबका होना चाहिए भित्ते हृदय ग्रंथे अब ऐसे इस श्लोक पर चर्चा भी चलती है कि इसका श्लोक का क्या अर्थ दिया जाए परमात्मा को जान लेने के बाद में यह सब होता है या इन सब के होने के बाद में परमात्मा को जाना जाता है दो बात हो ना तस्मिन दृष्टि परावरे आवर तो सती सप्तमी है ऐसा हो जाने पर परमात्मा को जान लेने पर हृदय की ग्रंथियां समाप्त हो जाती हैं संशय सारे नष्ट हो जाते हैं और कर्म क्षण हो जाते हैं एक तो ये रचना है एक है कि परमात्मा का साक्षात्कार कब होता है जब सारे हृदय की सारी ग्रंथिया खुल जाती हैं, जब सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और जब कर्म क्षीण हो जाते हैं तब परमात्मा के दर्शन होते हैं। दो तरह से इसको हैं, ठीक है और कुछ किसी को तो आगे का पाठ आपको पूछना था शक्त नंदन जी हो गया तो पृष्ठ संख्या एक सौ सूत्र संख्या 33 से प्रारंभ करते हैं ये वेदान दर्शन के तृतीय अध्याय का तीसरा पाठ और उसका 33वां सूत्र उपासना में ही शब्दों का इधर उधर आने में उपसंहार इत्यादि की बातें यहां पर और बता रहे हैं तो 33वां सूत्र है अक्षरधियाम तु अविरोध अक्षरधियाम तु अवरोध अक्षरधियाम त्वरोध सामान्या सामान्य तदभावाभ्याम औप सद तो अवरोध का मतलब यहां पर लिया उपसंहार इधर उधर ले लेते हैं उसको जैसे कि बाड़े में गाय को बांधते हैं तो ले लेते हैं उसको वहां से वहां बांध देते हैं ऐसे। तो दूसरी जगह से लेकर के यहां ले आना इसको अवरोध का तो अक्षर दिया अक्षर की धी से बुद्धि से अक्षर शब्द य यहां पर परमात्मा का वाचक है जिसका क्षय नहीं होता ऐसा वो परमात्मा उस परमात्मा की धी से उसकी धी, और धी का मतलब यहां पर बुद्धि विचार उपासना से इन्होंने दिया है देखिए भाषण तो अक्षर ध्यान अक्षर बुद्धि नाम अक्षरोपासना नाम तू खलू अवरोध अक्षर अक्षरधियाम को खोला इन्होंने अक्षर बुद्धि नाम अक्षर धियो का यानी बुद्धियों का दी मतलब बुद्धि होता ही है अब यहां बुद्धि का क्या मतलब लेंगे तो अक्षर उपासना नाम उस अक्षर परमात्मा की जहां उपासना कही गई जहां जहां अक्षर अविनाशी परमात्मा की उपासना कही गई है वहां के प्रसंग में ये अवरोध है अवरोध को खोल दिया आगे परस्परम उपबंध आपस में जुड़े हुए हैं ये उपबंध है किसी को खोल दिया उपसंघार है इनका उपसंहार होता है उपसंहार को खोल दिया उपसंग्रह आसपास में आके इकट्ठे हो जाते तथ्य था जैसे कि ब्राह्मणा यदंती अस्थूरम अनु अह्रस्व अदीर्घम अलोहितम तो ये यजबल के गार्गी को कहते हैं कि यही वो अक्षर ब्रह्म है गार्गी जिसको कि ब्राह्मणा ब्राह्मण लोक ब्राह्मण लोक का मतलब यहां पर ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को जानने वाले जिसको ये लोग कहते हैं ये वही है क्या कहते हैं यदपि बदंती अस्थूल वो स्थूल नहीं है सूक्ष्म है अनु छोटा नहीं है एकदेशी नहीं है व्यापक है अहरस्वम छोटा नहीं है अधीर्घम लंबा नहीं है अलोहितम लाल नहीं है और अस्नेहम चिकना नहीं है इस तरह के ये जो भौतिक गुण है ये उसमें नहीं होते आगे अथय अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्य थे पूर्ण विराम लगा लेना अब पराविद्या कौन सी होती है परा और अपरा दो विद्याएं हैं जिमुंड का वर्णन है तो अथ परा परा कौन से किसे कहते हैं यया तदक्षरम अधिगम्य जिससे उस अक्षर की प्राप्ति होती है अक्षर मतलब यहां पर परमात्मा तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली विद्या का नाम पराविद्या है भी अक्षर शब्दा आया है और इससे आगे लिखा यदृश्यम अग्राह्यम और भी आगे लिखा हुआ है तो जो कुछ अदृश्य है या अदृश्य है जानेन्द्रियों से जो नहीं जाना जाता है ऐसा अग्राह्यम प्राप्त नहीं किया जा सकता ऐसा वो तो इसमें जो मुंडोपनिषत का लिखा है एक एक पांच तो एक, एक पांच तो यहाँ तद अक्षरम यहां तक ही है उसके आगे का जो यत्त अत्रेश्यम लिखा हुआ है ये छठा है आगे का भाग है यहां भी अक्षर की उपासना की गई जो इन्होंने सूत्र में कहा था अक्षर ध्याम अक्षर की उपासनाओं में अक्षर की उपासनाओं के संदर्भ में उनका तो अक्षर की उपासनाओं का तो परस्पर अवरोध होता है उपसंहार होता है अगला मांडुक्य का वचन दिया ओम इत अक्षरम इदम सर्वम तस्व्याख्यानम ओम जो है इतना अक्षर हम ये वही अक्षर है और इदम सर्वम और ये जो सारा कुछ है दिखाई दे रहा है ये तस्व्याख्यान ये उसी की व्याख्या है उपव्याख्यान है ये भी उसका उप है ये संसार भी दिखाई दे रहा है या वेद है जो कुछ भी है ये सब उसका परमात्मा का ही उपव्याख्यान है देखने लगेंगे तो ये सब परमात्मा की ही महिमा को गा रहे हैं परमात्मा की महिमा को ही जता रहे हैं ये सब कुछ उसका ही उप व्याख्यान है उसी की जैसे कथा कही जा रही है तो यहां भी अक्षर शब्द आ गया तो इत्यादि अक्षरोपासनासु ये भिन्न भिन्न धर्म प्रतिपादिता अक्षर शब्द को लेकर के जो ये व्याख्या की गई उपासनाएं बताई गई इसमें जो भिन्न भिन्न धर्म कहे गए हैं गुण बताए गए हैं परमात्मा के ते परस्पर हम हुआ वो आपस में एक दूसरे से लिए दिए जा सकते हैं ले सकते हैं वहां पर कुतः क्यों ले सकते हैं तो उसका हेतु ये अगले सूत्र इसी सूत्र के अगले भाग में सामान्य एक तो सामान्य शब्द हो गया और एक तदभाव दो चीजें इनके द्वारा उपसदवत, उपसद उपसत के समान तद जैसा कि वहां कहा गया है उपसत ये जो कर्मकांड की प्रक्रिया है उसके बारे में बताएंगे आगे तो यहां दो बातें कही सामान्य और तदभावाभ्याम उसको खोल रहे हैं सामान्य शब्द को सामान्य इति तत्र वचनेषु अक्षरम उपास्यम तथा वचनेशु सामान्य विधानम सब्द मतलब विधान पढ़ा, पढ़ा, पढ़ा गया इस रूप में चूंकि नाम एक जैसा दिया गया है तो इस कारण से भी आपस में गुणों का धर्मों का उपसंगार किया जा सकता है दूसरा जो तदभाभ्याम है उसके लिए खोल रहे हैं तथा तदभावेना तदभावेना को खोल दिया तदर्थ तद उसके अर्थ की भावना से इसकी पुष्टि के लिए इन्होंने योगदर्शन का सूत्र दिया तद तद उस परमात्मा का जप करना चाहिए अर्थात उसको उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए शब्द का उच्चारण और अर्थ की भावना तो अर्थ की भावना ये उपासना के स्वरूप की बात है उपासना कैसी होनी चाहिए क्या हो? उसमें अर्थ की भावना की जाती है अर्थ भावना। तो अर्थ भावना खलु सर्वे धर्म ही अक्षर से भावनियां जब अर्थ की भावना करने का तजपस तदर्थ भावनाम तो उसमें कौन से अर्थ की भावना करनी चाहिए कौन से अर्थ की भावना करनी चाहिए कोई नियमन किया है क्या वहां पर उसके शब्द का जप करना चाहिए उच्चारण ओम का उच्चारण करना चाहिए और अर्थ की भावना करनी चाहिए कौन से अर्थ की भावना करनी चाहिए किसी अर्थ की भावना नहीं करनी चाहिए कोई सीमा बंदी है क्या बस अर्थ की भावना करनी चाहिए अर्थ की भावना करनी चाहिए यानी किसी भी गुण को वहां पर लिया जा सकता है किसी गुण का प्रतिबंध नहीं है गुण वो परमात्मा के होने चाहिए उन सबका ग्रहण किया जा सकता है तो अर्थ भावना खलु सर्वे धर्मा ही अक्षर भावनीय भवन सभी गुण सभी धर्म भावनीय होते हैं वहां तो लेकिन वहां कथन की नहीं किए गए होते जब अक्षर शब्द से कहा गया तो अब उसके अर्थ की भावना करने लगे तो सभी सभी गुण धर्म आ जाएंगे वो इधर उधर से लिए जा सकते हैं उपसंगार किया जा सकता है किस तरह से उपसंगार होना चाहिए तो उसके लिए उदाहरण दिया ये कर्मकांड का उदाहरण दिया क्योंकि उस समय कर्मकांड प्रचलित था लोग जानते थे इसलिए इसको उदाहरण के रूप में दे दिया उदाहरण तो वही होता है जो हमारे को समझा हुआ है और उसके आधार पर हम दूसरी चीज को समझना चाहते हैं पर अभी तो हमारे लिए उदाहरण भी समझने योग्य हो गया है क्योंकि प्रचलन में नहीं है इन्होंने उदाहरण दिया तदिक्तम औपदवत तत्तम उपसत के समान औपसद खोल रहे हैं कर्मकांडे प्रतिपादितम उपसत भवती कर्मकांड में प्रतिपादित जो उपसद है उसके समान कैसे है वो आगे बताएंगे तच्चेद कर्मकांड शास्त्र यथा ही खलु कर्मकांड शास्त्र में ये कहा गया जिस प्रकार से अहिने पुरोड़ाशिनीग तो तो है ये जिसमें सोमरस निकाला जाता है उसकी आहुति दी जाती है अब वो सोमरस का निकालना आहुति देना यदि एक दिन चलता है तो एका हो गया और यदि वो किसी यज्ञ में किसी याग में दो से लेके बारह दिन तक चलता है तो उसको अहीन कहते हैं और बारह से बारह और बारह से आगे चलता है तो उसको सत्र नाम से किया तो ये अहीन की बात चल रही है जिसमें दो सुत्या दिवस रस निकालने के दिन दो या बारह इनके बीच में कहीं भी हो सकते हैं दो से लेके बारह के बीच में हो सकते हैं तो कर्मकांड में जैसे अहिन में पुरोडाशिनी सुपत्सु ऐसे उपस जिसमें पुरोडास लिया गया होता है पुरोडास हव्य के आहूति के रूप में लिया गया होता है पूर्वास एक आटे का बना हुआ बाटी जैसा या मोटी रोटी जैसा चावल के आटे का बनता है पक के वो पूर्व हो गया पूर्विनीशु उपसु पुरोडास मंत्राणाम उदगात्री विषया नाम अब इस पुरोडाश के लिए जो आहुत के, की जो आहुति देनी है उसके लिए जिन मंत्रों को पढ़ा जाता है वो उद्गाता के विषय वाले हैं उदगाता होता है सांवेद का तो चूंकि उसमें सांवेद के मंत्र बोले जा रहे हैं सावेद के मंत्रों से इसकी आहुति दी जाएगी पूर्वाज की तो प्रश्न ये उठ रहा है कि इस मंत्र को पढ़े कौन इन यागों में चारों वेदों के जाता रहते हैं चारों वेदों के स्मरण करता रहते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सांवेद अथर्वेद तो मंत्र तो है सांवेद का तो प्रथम दृष्टिया उसको पढ़ने का अधिकार किसका है जो सावेद का विद्वान है उद्गाता का है उद्गात्री विषय नाम मंत्र तो उद्गात्री विषय है वो मंत्र क्या है उसको इन्होंने आगे उद्धृत किया है अग्नि वेरथ्वरम वेर ये तांडे ब्राह्मण का वचन है इसमें संशोधन कर लीजिए यहां अग्ने अलग लिखा हुआ है वेर होत्रम लिखा है तो अग्ने और वे को मिला लेंगे और वे के ऊपर एक रेफ लगा लेंगे अग्नेर वेरहोत्रम अग्निर वेरहोत्रम वेर अवत्म वेर वेरअ्वरम ये तांडे ब्राह्मण का है तांडे ब्राह्मण सांवेद का है तो इसको बोलने का अधिकार बनेगा उद्गात्री वर्ग का है, उद्गाता का अब दूसरी बात ये जो पूर्वाज की आहुति दी जाती है आहुति देने का काम है अध्वर्यु का अब अधर्यु है यजुर्वेद से संबंधित अध्यर्यु यजुर्वेद से संबंधित है तो आहुति दे रहा है वो और मंत्र पाठ कर रहा है संवेद वाला तो यहां प्रश्न हो रहा है कि कौन इसको बोले इस क्रिया को कौन करे तो इसके लिए इन्होंने कहा अधर्यु प्रयोग उपसार उपसंग्रह भवती तो वहां पर अध्वर्यु के, के प्रयोग का उपसंहार होता है मंत्रोच्चारण अब इसके अंदर दो बातें आएंगी एक तो कुरुडाश और एक है मंत्र तो इनमें अंगांगी भाव जब देखेंगे इन दोनों में जब हम अंगांगी भाव देखेंगे तो पूर्वाश के लिए मंत्र है ये मंत्र पूर्वाश के लिए है मंत्र के का उच्चारण क्यों किया जाता है पूर्वास से आहुति देनी है तो दोनों में से प्रधान कौन हुआ पूर्वडाश प्रधान हुआ जो दूसरे के लिए होता है वो कौन हो जाएगा मंत्र पूर्वाश के लिए पूर्वास की आहुति के लिए न कि पूर्वाश मंत्र के लिए कि मंत्र बोला जा रहा है तो पूर्वाश भी दो देना है इसलिए मंत्र बोला जा रहा है तो गौण मुख्य भाव की दृष्टि से पूर्वास मुख्य होगा और पूर्वाश का अधिकार है अध्यर्यु का तो उसकी प्रधानता के कारण से यह कार्य अध्यु को दे दिया जाता है मंत्र का पाठ भी यहां पर अध्वर्य करेगा इसलिए कहा इन्होंने अध्यर्यु प्रयोग उपसंगारह उपसंग्रह भवती जैसे वहां पर यह उपसंगार हो जाता है तदव तथापि थे अक्षर धर्म उपसंघर्तव्य उसी प्रकार से अक्षर परमात्मा के जो गुण धर्म है वो भी उपसंहार कर लिए जाने चाहिए उपयुक्त देख करके उन अर्थों का गुणों का धर्मों का ग्रहण उपासना में किया जा सकता है क्योंकि ये जो अलग अलग परंपरा वाले हैं बृहदारण्य मुंडक मांडुक्य इन सब जगह अक्षर शब्द आया है और उस परंपरा वाले अगर ये आग्रह बन ले कि यहां हमारी इस परंपरा में परमात्मा के जिन गुण धर्मों को कहा गया हम बस उन्हीं का उच्चारण करेंगे उन्हीं के अर्थ की भावना करेंगे तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना अपनी व्यापकता बनाए रखिए इधर से दूसरे भी तो अक्षर की ही उपासना कर रहे हैं और वो ठीक वो भी ठीक है तो आपस में हम ले सकते हैं उसको आगे चौतीस और पैंतीस सूत्र इन्होंने इकट्ठे दिए हैं एक वाक्यता मान करके सूत्र है इत आमन ये चौतीसवां सूत्र है और पैतीसवां है अंतरा भूत ग्रामवत स्वात्म आमननाथ इयत मतलब मापन परिमाण उसका कथन कर देने से मापन होने से परमात्मा के कि इत्ता का वहां पर कथन कुछ मंत्रों में मिल रहा है जो कि आगे भाष्य में बताएंगे ये उसके कारण से भूत ग्रामवत महाभूतों के समूह के समान जैसे महाभूत पृथ्वी जल आदि महाभूत हैं उनके समान उनके समान इस दृष्टि से कह रहे हैं कि उनमें भी परमात्मा रहता है उस दृष्टि से स्वात्मना अंतरा अपनी आत्मा के अंदर भी वो है जब इन भूतों के अंदर है तो हमारी आत्मा के अंदर भी है इस आधार पर तो परमात्मा का कथन किया गया भाष्य देखिए सूत्र ओर एक वाक्यता अस्थि दोनों को मिला करके कथन करेंगे आमननम् आमननम् आमननम। ये जो आमनन आमनन शब्द है तो इसको ले लिया रूप उसका यानी कथन का आगे खोल रहे हैं परिमाण प्रदर्शनता इयत, मतलब इयता का परिमाण उसके प्रदर्शन से शास्त्रों में उसका प्रदर्शन हो रहा है यानी बताया जा रहा है तो परमात्मनो वर्णनम क्वचित अध्यात्म ग्रंथे विद्यते ऐसा वर्णन कई अध्यात्मिक ग्रंथों में मिलता है उसके लिए वेद का ही प्रमाण दे रहे हैं एतावानस्य महिमा अतोज्याया पुरुषः ये इसकी महिमा है ये जो संसार दिखाई दे रहा है इतना बड़ा ये उसकी महिमा है उसी का प्रकटीकरण है उसका विस्तार है और अतोज्याया पुरुष वो पुरुष पुरु, परमात्मा ब्रह्म तो इससे भी बड़ा है इससे भी बड़ा है ये संसार ही हमारी परिकल्पना में नहीं आता तो परमात्मा तो कैसे परिकल्पना में आएगा लेकिन इतना तो जान लेते हैं कि ये उससे भी बड़ा है अनंतता की भावना एतावानस्य महिमा अतोज्ञ पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि विश्वाभूतानी त्रिपाद्यामृतम दिवी और ये जो संसार इतना बड़ा दिखाई दे रहा है वो परमात्मा के एक अंश में है चौथा यहां भाग है एक पाद है और बाकी तीनों उसके अमृत है द्विलोक के अंदर जो आनंद में है दस नब्बे तीन आगे महिमा रूपा जगतो ज्यायान महान परमात्मा अस्ति इति कथने जो महिमा रूपी जगत है इतना बड़ा उससे भी परमात्मा बड़ा है जब ये कथन किया गया तो महिमा रूप जगत अपेक्षा तस्य परमात्मा ने इत्ता प्रदर्शिता तो इस इतने बड़े महान जगत की अपेक्षा से परमात्मा की इत्ता तो बताई थी उन्होंने इतना है एक है और वो उससे भी तीन और भी है इसमें भी है और वहां भी है तो एक यत्ता बता दी उन्होंने मापन कर दिया आगे तथम आमननाथ तो इस प्रकार से यत्ता का आमनन कथन करने से परिमाण वर्णनाथ इत का मतलब परिमाण परिमाण का कथन होने से उपास्य परमात्मा ये जो उपास्य परमात्मा है वह है अंतरा भूत ग्रामवत स्वात्मन अंतरा को खोल रहे हैं स्वात्मन अंतरा अर्थव अंतरा को खोला मध्य व्यापको वर्तते आत्मा के अंदर भी व्यापक है ये जो यत्ता का कथन किया गया इससे पता लगता है कि वो परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर भी विद्यमान है कैसे भूतग्राम भूतों के समूह के समान पृथ्वी आदि भूतों के समूह के समान खोल रहे हैं यथा ही पृथ्वी आदि भूतग्रामे पृथ्वी आदि भूतों के समूह में इसी को पृथ्वी आदि भूत ग्रामे को ही इन्होंने आगे खोला है पृथ्वी भूत समूह है ग्रामे का मतलब समूह है बाकी सब वैसा का वैसा ही स व्यापक वो व्यापक है तद्वत्वात्मनो मध्य भी व्यापक होती जैसे पृथ्वी समूह में व्यापक है ऐसे आत्मा के अंदर भी व्यापक है कैसे यथो ही पादो से विश्वाभूत आती वचने यहां ये कथन किया गया ये सारा विश्व उसका एक चतुर्थांश है एक पाद है विश्वाभूता वचने न समस्त भूत समूहे व्यापक और इस कारण से वो समस्त भूतों में व्यापक है जड़ भूतों में महाभूतों में व्यापक है ये सिद्ध हो जाता है व्यापकत्वाद आत्मनी अपनी तो फिर वो आत्मा में भी विद्यमान है कैसे आत्मनि मतलब जीवात्मी अपी व्यापक इति गम्य जब इन भूतों में व्यापक है तो आत्मा में भी व्यापक है इसी से पता लग जाता है भूतों में व्यापकता का कथन करने से आत्मा में व्यापकता भी उसकी सिद्ध हो जाती है कैसे होती है आगे बता रहे जीवात्मा भूत समूह जायमान निवासाच हेतु दे रहे जीवात्माओं के इन भूत समूहों में उत्पन्न होने के कारण से और निवास के कारण से इस भूत ग्राम में भूत समूह में जीवात्मा उत्पन्न होते हैं दायमान होते हैं और उनका निवास होता है जैसे कि हम लोग रह रहे हैं अभी ये भूत ग्राम भूतों का समूह ही तो है शरीर इसमें हम उत्पन्न हुए यानी इसमें आए प्रकट हुए यहाँ पर अथवा ये जो सारे भूत हैं, उसमें हमारे शरीर आया तो भूत ग्राम के अंदर ही है इसमें उत्पन्न भी हुआ है और यहाँ पर निवास भी कर रहा है तो जब परमात्मा इन सब भूतों में है तो आत्मा है। में भी होगा जीवात्मा में भी होगा क्योंकि जीवात्मा इन्हीं के अंतर्गत है इसी के आधार पर उसका जन्म हो रहा है जन्म का मतलब आत्मा तो नित्य है लेकिन शरीर धारण करता है यही उसकी उसका जन्म कहा जा रहा है आगे तथा कृतवा ऐसा करके ही अंशो मंत्रणनाच मंत्रवर्णाच ये वेदांत का पीछे दो तीन तैतालीस चौवालीस के सूत्र आए थे इति सूत्र प्रसंगो जीवस्यांशत्व प्रतिपादय थी इसी कारण से जीव के अंशत्व को वहां पर कहा गया है क्योंकि वो इनके एक छोटे से भाग में रहता है पादो से विश्वाभूतानी मंत्री प्रमाणम प्रयार शंकर स्वामी शंकर स्वामी ने वहां पर भी पादो से विश्वाभूतानी इस मंत्र को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है तस्मात्मात्मा परमात्मा एवं एव उपास्यः तो चूंकि वो हमारे अंदर भी रहता है इसे परमात्मा की उपासना कहाँ करनी चाहिए अपने अंदर ही अपनी आत्मा के अंदर ही करनी चाहिए यह परमात्मा की उपासना का सबसे श्रेष्ठ उपाय जहाँ हम है वहीं पर ही होनी चाहिए आत्मा के अंदर ही परमात्मा का भाव हमें बना लेना चाहिए अंदर ही अंदर और परमात्मा की उपासना हो जाएगी आगे स्वात्मनी अपनी अस्ति च स्व अपनी आत्मा में भी है ये भी हमें उपसंहार कर लेना चाहिए स्वात्मा अंतरा स्वात्मा के अंदर तो हमारी आत्मा के अंदर भी है ये यह यहां पर अर्थ वाक्य पूर्ति के लिए ले लिया है क्यों तो, क्यों तो ले लिया कि बोले इसकी पुष्टि भी होती है शास्त्र के वचन भी मिलते हैं ये वचन कुछ पहले भी आ चुके हैं यजुर्वेद का वचन दिया आत्मना अभी विवेशा। वो आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट हो गया है आत्मा के माध्यम से आत्मा में प्रविष्ट हो गया <coughs> पहला आत्मना का मतलब जीव जीव अपने द्वारा आत्मान उस परमात्मा में प्रविष्ट हो गया उसको उसने प्राप्त कर दिया है आत्मा के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त किया आगे मांडू के उपनिषद का वचन है यात्मनात्मानम् आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रवेश करता है वही बात है पिछले वाली कठोपनिषद अनुपश्यंती धीरा जो धीर पुरुष अपनी आत्मा में उसको देख लेते हैं मेरी आत्मा के अंदर भी विद्यमान है अन्यत्र तो है ही लेकिन अपनी आत्मा के अंदर जो देख लेते हैं उसके लिए यहाँ पर कथन किया गया श्वीताशुत्तर उपनिषद का कहा इन्होंने एवं आत्मा आत्मनि असहि असौ गृहये असौ इस प्रकार से आत्मा आत्मा में ही गृहित होता है आत्मा ये आत्मा यानी परमात्मा आत्मा के अंदर ही गृहित होता है आत्मा आत्मा के अंदर ही गृहित होता है आत्मा आत्मान अभिसंविवेश आगे देखिए ये हो गया एवं आत्मा आत्मनि गृहिये असौ अब इसकी विवेचना कर रहे हैं शंकर भाष्य की इत सूत्र से शंकर भाष्य पीछे तो ये इन्होंने सारी सूत्र की तो व्याख्या हो गई अब कह रहे हैं कि ये जो है चौथी सूत्र इस सूत्र को शंक, शंकर भाष्य में द्वापर्णा और ऋतम पिवंत वचने उत्य अन्योर विद्यव साधना पृथक अधिकरण कल्पित तद अयुक्तम उन्होंने ये दो मंत्र यहां पर दिए अंश दिए एक तो द्वासुपर्णा श्लोक मुंडकोपनिषद का और रितम पे बनता हुई कठोपनिषद का इन दोनों को दे करके इन्होंने ये सिद्ध किया यहाँ विद्या का, विद्या का एकत्व है ज्ञान का एकत्व है ये एक ही बात कही जा रही है अलग अलग नहीं है यद्यपि ये, ये अलग अलग उपनिषद के है लेकिन ये एक ही विषय के है ये विद्या एक ही है इस, इसको प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने इस प्रकरण को ले लिया है त्व के साधन के लिए पृथक बनाया वो ठीक नहीं है तत क्यों नहीं है ऐसा यथा उपसूत्र उपसंहार के बारे में तो ये विषय चल रहा है ये उपसंगार का विषय चल रहा है कौन सा उपसंघारो अर्थ अभेदा ये तीन तीन पांच का सूत्र है अभी हम तीन तीन चौतीस पैतीस में है उक्त उपसंघार विषय प्रवर्तते अथवा पूर्वमेव विद्य एक भवितव्य हम ये उपसंघार का विषय चल रहा है कि यहां से वहां से यहां भी ले लो और वहां से यहां भी ले लो ये कब कहा जा सकता है तो बोले इससे पहले विद्या का एकत्व एक होना ही चाहिए ये भी वही चीज है ये भी वही चीज है विद्या का एकत्व एक है अब हम कह सकते हैं कि उधर से इधर ले सकते हैं इधर से इधर ले सकते हैं अगर हम यू कहें कि ये अलग है ये अलग है तो उधर की इधर इधर की उधर नहीं ले सकते है. अगर अलग अलग हैं, अलग अलग विषय से संबंधित है तो उसकी इधर और इसकी उधर नहीं ले सकते हम तो जब उपसंघार किया जा रहा है उपसंघार में इधर से उधर भी हम जब लेना देख रहे हैं तो उससे पहले एकत्व तो हो ही जाना चाहिए इस प्रसंग से पहले ही एकत्व सिद्ध हो जाना चाहिए यहां बीच में एकत्व को लाने की बात नहीं है ये युक्ति दी इन्होंने तो पूर्व में ही विद्य तत्व ना भवितव्यम तत्व शंकर भाष्य भी और इस बात को शंकर भाष्य से भी स्वयं उनसे भी पुष्ट कर रहे हैं ये वहां अलग विषय था ये तो ये इन्होंने कहा तस्मात अन्यम विद्यय विद्या का एकत्व एक तो ये तीन तीन तीन में पहले बता चुके थे तो तस्मात अनवध्यम विद्ययीकत्व विद्या का जो एकत्व है दोष रहित है विद्या का एकत्व माना नहीं होगा एक ही विषय दर्शी च वेदे विद्ययीकत्व सर्व वेदांतेश तो शंकराचार्य जी का ये वचन है कि देखो ये वेद में भी दिखाते हैं विद्या के एकत्व को और सब वेदांतों में भी यानी सब उपनिषदों में भी तत्र यहां इस विषय में अर्थ अभेदात उपसात वेदांत का तीन तीन पांच का सूत्र है इति सूत्र से शंकर भाष्य उपसंहार विषय स्वीकृत है इन्होंने ये प्रतिपादित किया ब्रह्म मुनिजी ने कि पहले एकत्व आएगा और फिर उपसंहार की बात आएगी एकत्व पहले बता दिया और फिर उपसंघार आ रहा है तो ये जो उपसंहार वाला प्रारंभ है तो शंकराचार्य जी भी वहां पर ही उपसंहार को बता रहे हैं इसकी पुष्टि की है यदि उपसंहार सूत्र से शंकर भाष्य भी उपसंहार विषय स्वीकृत है वो क्या वचन है आगे कहने रहे इधम प्रयोजन इस प्रयोजन सूत्र है समाने विज्ञाने उपसंहारो भवती समान विज्ञान होता है वहां उपसंहार हो जाता है ज्ञान अगर समान है एक ही बात है यहां भी वही बात कही गई इधर भी वही बात कही गई तो इधर से उधर से हम ले लेते हैं विज्ञान समान होना चाहिए शंकर भाष्यम पुनः अतिक्रांतस्य अतिक्रांत से विद्यकत्व विषय इति सूत्रे आमननाथ प्रसंगः तो जब ये पहले हो चुका तो विद्या का एकत्व एक जो कि अतिक्रांत हो चुका पहले बीत चुका है अतिक्रांतस्य से विद्यकत्व से विद्यकत्व विषय उसका फिर इदम आमननाथ ये जो अभी हम सूत्र पढ़ रहे हैं चौतीसवां इस सूत्र में क्या प्रसंग है अब का विषय शुरू हो चुका है विद्यकत्व उससे पहले आ चुका है तो अब विद्यकत्व को लाने की क्या आवश्यकता है अथचात्र सूत्र हेतु निर्देशः पंचम्याम च उत्तर सूत्र और इसकी पुष्टि के लिए कि ये यही लगेगा इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है तो पैंतीसवें सूत्र में पंचमी का हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है हेतु पंचमी हेतु के लिए है तो इन्होंने कहा अथच अत्र सूत्र हेतु निर्देश पंचम्याम पंचमी में हेतु का कथन किया गया हेतु का कथन पंचमी से भी होता है तृतीय से भी हो जाता है जब पंचमी से यहाँ पर किया गया सच उत्तर सूत्र है ना जो कि अगला सूत्र है यानी तो पैतीसवां अंतराभूत ग्रामवत स्वात्म अने अनेन अभिसंपथे उससे जुड़ जाएगा एक कथन किया गया और बाद में हेतु किया गया उस होने से ऐसे हेतु कथन किया तो दोनों मिल जाएंगे आगे अत्र उपसार प्रकरण न ही उपरिष्टात कल्पने न तस्मात शंकर भाष्य व्यर्थ प्रयास है तो यहां पर उपसंगार के प्रसंग में ऊपर से एक नई कल्पना ले आना एक नई कल्पना से मतलब हुआ विद्यकत्व की बात लेके आ जाना तो इस तरह से सूत्र की व्याख्या करना ठीक नहीं है इसलिए शंकर भाष्य में व्यर्थ का प्रयास किया गया आगे देखें छत्तीसवां सूत्र अन्यथा भेद अनुपपत्ति रि चेत न उपदेशान तो भिन्न रूप से जो अगर ऐसा न माने तो भेद की अनुपपत्ति होगी भेद की उपपत्ति का मतलब है भेद होगा और भेद की अनुपपत्ति का मतलब अभेद होगा अन्यथा इति चेत ऐसा यानी अलग अलग वर्णन है फिर तो भेद होगा ही नहीं उनमें अगर सब उपसंगार होने लग जाएगा एक दूसरे में तो भेद क्या रहेगा भेद की अनुपपत्ति अगर कोई ऐसा कहे तो चेतना उपदेशान अन्य उपदेशों के समान यहां भी समझ लेना चाहिए बातचीत देखिए तत्र एतावानस्य महिमा अतो ज्यायाश्च पुरुष पादो से विश्वाभूता त्रिपाद्यामृतम दिवी ये जो ऋग्वेद का वचन है इति मंत्र इस मंत्र में उसके एक अंश को ले रहे हैं अतो ज्याश पुरुष इससे भी बढ़कर के वो पुरुष है परमात्मा है अतो महिमा रूपा जगतो इति प्रदर्शित इस महान जगत से भी परे उस महान जगत से भी बड़ा वो परमात्मा है ये बताते हुए उसकी इता को प्रदर्शित किया गया जगत ही अत्र इता साधनम उक्तम जगत को वहां पर मापन का आधार बनाया गया बहुत सारा पानी है और हम एक लीटर ही है हमारे पास तो एक लीटर से नाप लेते हैं उसको। बहुत सारा पानी है, हम बाल्टी से नाप लेते हैं कि इतनी बाल्टिया हैं। तो ये जो बड़ा है उसकी निर्धारण कैसे किया गया? उस एक लीटर से या उस बाल्टी से ये इतना इससे इतने गुना है तो वो आधार बनता है तो जगत ही अत्र इत्ता का साधनम तदेव जगत उत्तरअस्वीन भागे उसी जग उसी जग, उसी को दूसरे भाग में क्या कहा पादो विश्वाभूतानि विश्वाभूतानी पाद शब्दे न उत्तम या पाद शब्द प्रयोग किया गया तत्र उभय तर एक वाक्यता रूपा भेद अनुपत्ति ही इन दोनों में इन दोनों संदर्भ में एक वाक्यता रूप भेद की अनुपपत्ति होती है एकांगता सा अन्यथा अन्य जो एकांगता है वो अलग अलग हो जाएगी वहां अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए हैं इसलिए आगे कह रहे हैं है स्पष्टम भिन्न भिन्न मंत्र मंत्रस्य पूर्वोत्तर भागों प्रवर्ते क्योंकि यहाँ एक स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न अभिप्राय से मंत्र के पूर्व और उत्तर के भाग प्रवृत्त हो रहे हैं क्या अंतर है उनमें उसको आगे बताया महिमा महिमा नाम न और पाद नाम ना उत्तर में निर्देश उसी बात को महिमा शब्द से कहा गया महिमा शब्द से और दूसरे में पाद शब्द से कहा गया देखिए इस मंत्र में जैसे कहा गया महिमा अतोजा पुरुष ये इसकी महिमा है और वो उससे भी बड़ा इस महिमा से तो जिसको यह महिमा कहा गया उसी को अगले वाक्य में कहा गया पादो से ये जो संपूर्ण विश्व वो उसका एक पाद है एक भाग है तो जिसको ऊपर उन्होंने महिमा शब्द से कहा गया था उसी को यहां पर एक अंश पाद के रूप में कथन किया जा रहा है दो अलग अलग जगह तो ऐसे में कोई कहे कि अलग अलग हैं इति चेत उच्चता ही तो उसको उत्तर दे रहे न उपदेशान्तरवत न वक्तव्य हम ये नहीं कहना चाहिए क्यों यथो तो ही उपदेशांतरवद अत्र उच्चते जैसे और जगह उपदेश में कहा गया है वैसे यहां पर भी समझ लेना चाहिए यथा एक वस्तु उपदेशांतरेण भिन्न उपदेश एक ही वस्तु को दूसरे उपदेश के द्वारा भिन्न भिन्न रीति से कहा गया वस्तु एक ही है लेकिन एक बार उसके बारे में बताया गया उपदेश दिया गया तो भिन्न रूप से दूसरी बार किया गया तो भिन्न रूप से उसको अलग अलग ढंग से कहा जाता है भूय एवं भगवान विज्ञापय जैसा छांदोग्य में उस, उसको थोड़ा बता दिया था फिर बोले कि और बताओ मेरे को तो दूसरे ढंग से बताया तो और बताओ तो तीसरे ढंग से बताया उसी ब्रह्म को बता रहे हैं लेकिन अलग अलग ढंगों से समझाया जा रहा है ऐसा होता है तो तदवत अत्रापि विजय वैसा भी समझना चाहिए कि यत पूर्वम तू जगतो महिमा इति नाम धृत्वा तथो जयान परमात्मा इतिदिष्टम तो महिमा नाम लेकर के उससे भी बड़ा परमात्मा है ये बता करके पुनस्त जगतः पाद नाम विधाया उस जगत को एक पाद नाम से कह करके के त्रिपाद रूपम अमृतम उससे भी ऊपर तीन पाद अमृत रूप हैं तदेव परमात्मान वर्न, उपदेशान्तर है नीति तो इसी प्रकार परमात्मा का वर्णन करते हैं दूसरे उपदेश से तो भिन्न भिन्न उपदेश चूंकि होते ही है तो कोई ये ना समझे कि अगर आप उपसंहार कर लोगे मिला लोगे तो फिर तो भेद की अनुपत्ति होगी यानी फिर तो भिन्नता रहेगी नहीं तो शब्द के भेद से वर्णन के भेद से वहां भिन्नता माननी ही चाहिए ऐसा अगर कोई कहे तो ठीक नहीं है और उपसंघार तो किया जाएगा इससे भेद की अनुपत्ति नहीं होती है तो अभेद ही है केवल शब्द की दृष्टि से वहां अंतर किया जाए तो आज का पाठ इतना ही रखते प्रण सभी को सादर विवाद है बहुत